namoam vishnu padaya krishna prasthaya bhutale shrimate bhakti vedant swami ite name namaste sar swatdeve gaurvani pracharine nirvishesa shunyavadee paschad desh tarane krishna chaitanya prabhu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 Om namo bhagavate vāsudevāyā Om namo bhagavate vāsudevāyā Dehuti ruvācha Kaachitvai uchitā bhaktihe Kidrishi Mamagotsa Raja Padamte Nidravalam, padam Anjasa Snava, Anjasa Anjasa Nvasa Snava, Aham, Jodjoga Bhagavad <coughs> Nirvana atmonsto joditaha, kidrishaha katichangani, džatastatva vabodhanam, tadetan me vijaanihi, džathaham mandadhirhare, sukham budgeja durvodham. Joša Bhavadanu Graham Dehuti Nekpucha, Kachi Kaisi, Tuayi Apme, Uchita Yogia, Bhaktihi Bhakti, Kidrishi Kaisi, Mama. Mere lii Gochara, Gochara. Yogya Jaya, Jaya Jis bhakti se Padam, padam swarup, swarup Te Aapka Nirvanam Mukshatmak Anjasa Sugamta se अन्नवास नवा अन्नवास अन्नवास नवई शब्द है लेकिन वो आया है बाद में इसलिए अन्नवास नवा प्राप्त कर सकूं अहम मैं भगवान श्री कपिल देव ने जब साधु संघ और bhakti varaiki nanuski mahima gaia ta mata dehuti prasnakarhi -chi bhakti parvises rups bhakti or a stang yog ghishavan prasnikyaga dehuti k puchri ka chit twayu chitabhaktihi kidrishima gauchara यया पदमते निर्वाणम अंज सानवास नवा अहम् हे प्रभु आपने कैसी भक्ति योग्य मानी जाती है कैसी भक्ति करनी चाहिए आपके मत से उचितता का अर्थ है बिल्कुल ठीक आपने कैसी भक्ति की जाए तो माना जाएगा कि यही ठीक है उचित और उस पर भी कि दृषी मम गोचरा और उस भक्ति में भी मेरे लिए क्या ठीक है यहां गोचरा का अर्थ जो मेरे समझ में आवे जिसे मैं कर सकूं आसानी से मैं जिस भक्ति को कर सकूं यह भी ध्यान रख कर बोलिए उचित भक्ति क्या है आप में और मैं क्या भक्ति कर सकती हूं जिस भक्ति के द्वारा आपके स्वरूप की प्राप्ति होती है आपके चरण कमल की प्राप्ति होती है तो मेरे लिए कृपा करके ऐसी भक्ति बताइए जिसमें आसानी से आपके चरण कमल को पा सकूं अंजसा शब्द अंजसा सुगमता से बहुत काफी बुद्धि ना लगाना पड़े बहुत काफी परिश्रम ना करना पड़े ऐसी कौन सी भक्ति है क्या उपाय है जिसमें मैं आपसे प्रेम करूं और आपके स्वरूप को प्राप्त करूं चरण कमल प्राप्त करूं यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है उचितता भक्ति का वर्णन भगवान ने किया आगे करेंगे अनिमिता भागवत द्वाद भगवती भा, भक्ति सिद्धेर गरीज भगवान में niskaam preem karna bina kisi kaamna ke swabhavike ke preem bus unki sewa karna, isko uchit maana gaya, uchita bhakti bhagavan ka pildabohut sundar dhang se iska nirupan karengi aur uh, usbisai me iaa prashnadevhuti ka bhi behut mahatapurna ki kidrisi mama gochara और मैं कैसी भक्ति कर सकती हूं मेरे लिए कैसी भक्ति योग्य है आगे माता देहुति ने कहा है कि आप जानते हैं मैं जोसा हूं मैं स्त्री हूं और स्त्रियों को कम बुद्धि होती है उनके कहने का आशय यह है हमारी क्षमता नहीं है स्त्री मात्र के लिए बोल रही फिर भी कौन सी ऐसी भक्ति है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं और आसानी से आपको प्राप्त कर सकते हैं उस भक्ति की विशेषता बताते हैं कि भक्ति से ही आपके स्वरूप की प्राप्ति होती है जया पदम ते निर्वाणम अंज शासना अंज अंज सानवास नवा अह इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति से ही भगवान मिलेंगे और किसी उपाय से नहीं मिलेंगे और भक्ति क्या है शुद्ध भक्ति क्या है और किसी विशेष व्यक्ति के लिए कौन सी भक्ति योग्य है इस विषय में भगवान ही प्रमाण है भगवान जो बोलते हैं वही ठीक है। हम लोग अपने प्रयास से किसी बात को नहीं समझ पाएंगे इसीलिए बारंबार शास्त्र कहता है कि अभिज्ञ पुरुषों के पास पहुंचकर उनसे पूछना चाहिए जो साधारण सी बात समझ में नहीं आती है यह तो बहुत ऊंची बात है एक बार एक जगह पर प्रोग्राम था अमेरिका के एक शहर में प्रोग्राम था मेरा प्रोग्राम चल रहा था एक व्यक्ति मंदिर गए एक घर में प्रोग्राम था मंदिर में जाकर के वहां से डायरेक्शन लिए किसी ने कहा कि बोर्ड पर टांगा हुआ है डायरेक्शन पढ़ लीजिए भूल से नंबर नहीं और डायरेक्शन लिए डायरेक्शन लिए 25 से 30 माइल दूर कार से आए धड़ल्ले चलते गए चलते गए और जहां प्रोग्राम चल रहा था उसी के बगल में सड़क पर से पार हुए खूब खोजे वहां पहुंचने के बाद भी आधा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 तो 30 माइल लगभग 45 किलोमीटर जाना 45 किलोमीटर आना वहां आधा घंटा चक्कर मारे और डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे तो साधारण बात रोड क्लियर है लिखा हुआ है सब लेकिन नहीं पापा है तो ये तो अप्राकृतिक जगत की बात है कि भगवान कैसे मिलेंगे Praya, यहां लोग साधना कर, करते Kui देखे जाते हैं कोई चर्च में कुछ प्रार्थना कर रहा है कोई ja में नमाज पढ़ रहा है हिंदू लोग भी घंटा घड़ी बजाते रहते हैं और कहीं ध्यान कहीं पूजा तो उसमें से कुछ लोगों की इच्छा kui है kui भगवान मुझे मिले ज्यादा लोग तो केवल नियम पूरा करते हैं लेकिन कोई-कोई होते हैं जिनकी व्यक्तिगत जिज्ञासा होती है कि भगवान हमको मिलें लेकिन वो अच्छी तरह से ज्ञानियों से पूछते नहीं हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे क्या उपाय करना चाहिए वो अपने ढंग से मान लेते हैं कि यही साधन हमको भगवान के घर पहुंचाएगा भगवान से भेंट कराएगा लेकिन वो साधन समर्थ नहीं है वो गलत होता है साधन भगवान की प्राप्ति का इस युग में एक कहीं बचा हुआ है और सब काम नहीं करता है शास्त्र कहता है कि भगवान के नाम का उच्चारण इसके अतिरिक्त इस युग में और कोई साधन नहीं कुछ भी साधन नहीं है कभी-कभी हम लोग देखते हैं दवाखाना में फार्मेसी में बहुत सी दवाइयां रहती हैं lekin yadi dhyan se aap dekhiye vichar kijiye sabka vivara lijiye to kai dawaiyan expired hoti hai. uska prayog nahi kiya ja sakta, karne par phal nahi dega to, isi tarah se is kal yug mein to hain ke lak, lakhe huye, jise, yog karme, gyan, और भी बहुत से उपाय हैं लेकिन कलजुक के चढ़ते ही सबका डेट एक्सपायर हो गया अब वो काम नहीं करेंगे और कोई व्यक्ति अगर ऐसी दवा लेता है जिसका डेट बीत गया है तो एक टेबलेट के बदले 20 भी खाए फिर भी कोई फायदा नहीं करेंगे कितना हो गया कोई साधन काम नहीं करता है इसलिए शास्त्र तीन बार निषेध करता है Harirnama, Harirnama, Harirnama naam Hareer kevalam kalau nasteva nasteva nasteva gatirannat kalijug mein nay asti eva nay asti eva na astireva gatirannat koi nahi hai nahi hai nahi hai teen bar kahne ki kya? क्योंकि किसी बात की दृढ़ता का प्रतिपादन करने के लिए तीन वचन दिया जाता है त्रिवाचा मैं तीन बार में कह रहा हूं तीन है और एक ही उपाय है एक ही उपाय है एक ही क्या हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कोई कह सकता कुछ तो हरि के अलावा उपाय होगा तो बस नहीं नहीं कुछ है नहीं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे यही इतना आसान नहीं है समझ लेना कि इस कलियुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है हृदय में धस जाए यह बात है कि वास्तव में हरिनाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है यह बात और एक एक सुन लेना कि हां हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं दोनों में बहुत अंतर है हृदय में विश्वास हो जाए रियलाइजेशन हो जाए कि वास्तव में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं तो मनुष्य अपना समय क्यों वेस्ट करेगा अन्य उपाय करने में जब भी समय मिले तो भगवान के नाम का उच्चारण करेगा सबसे बलवान साधनी ये है रामचरितमानस में Goswami तुलसीदास जी भगवान नाम की महिमा गा रहे हैं तो कहते हैं कि राम नाम नरकेसरी कनक सीपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जमि दलिपालहिं सुरसाल यह कलि युग है हिरण कस्पू के समान है तो भगवान का नाम नरसिंह भगवान है और जप करने वाला व्यक्ति प्रहलाद महाराज के समान प्रहलाद को हिरणकश्यप मारना चाहता था तो वैसे ही यह घोर कलयुग किसी जीव को सदा अज्ञानी रखना चाहता है इसके कृष्ण भावना को नष्ट करके और इसको अधोगति में डालना चाहता है लेकिन जैसे नरसिंह भगवान प्रकट होकर के हिरणकश्यप को ही मार दिए और प्रहलाद की रक्षा किए उसी तरह से भगवान का नाम ने श्री भगवान की तरह जपने वाले प्रहलाद को रक्षक कर लेगा उसको बचा लेगा माता देवहुति पूछ रही है कि आप में कैसी भक्ति करनी चाहिए और मेरे लिए स्पेशल क्या भक्ति है कोई व्यक्ति ऐसा सकता क्या कठिन है क्यों बार-बार पूछ रही है का मतलब नहीं जानती है <laughs> अल इतनी उन्नत स्त्री है करदम जी के धर्मपत्य ने महाराज मनु की पुत्री और भगवान की मात ये क्या पूछने की जरूरत है आजकल के भक्त लोग भी ये सोचते हैं क्या भागवत इतना सुनने की जरूरत जान गए भगवान का नाम जपना हो जपो बस प्री रहो क्या सुनना है कि बाकी है जानना ऐसी दलील देते हैं Bakit बाकी तब तो देव होती panditoga. Aur ko jarugat nahiya. Kui ma ütlen, et direktor, ma ei saa lukku voltehe, ma ei saa lukku hamarasapas, saa lukku hamarasapas. Ma ütlen, et jan higa, kes saarheb, hakkab nanama, ta on ta, kes saarheb, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, keha, और भगवान का नाम सक्षात भगवान है तो वह तो सर्वदा जपता ही रहेगा कीर्तन करता ही रहेगा वो दूसरी बातों में क्यों रहेगा लेकिन हृदय में इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो पाता है अतः बारंबार बारंबार सुनना चाहिए सुनते सुनते सुनते तब गियर पकड़ता है जल्दी नहीं जाता है हृदय में है आसान परंतु फिर भी हृदय में इसकी शक्ति का बोध नहीं हो पाता अतः माता देहुती पूछ रही हैं वास्तविक बात यह है कि भगवान अपने परिकरो के द्वारा ऐसे प्रश्न कराते हैं जो जनहित करें सबका कल्याण करें माता देहुती के लिए ये बहुत जरूरी नहीं था लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं कि दृश्य मम गोचरा प्रत्येक व्यक्ति को इसका जिज्ञासु होना चाहिए कि हमारे लिए क्या करना उचित है भक्तों में भी कई श्रेणियां होती हैं कोई भक्त कीर्तन करने में उत्साही होते हैं कोई भक्त प्रवचन करते हैं कोई पूजा करने में रुचि रखते हैं कोई किसी भक्ति में कोई किसी भक्ति में कोई-कोई कोई मंदिर मार्जन आदि में बहुत रुचि लेते हैं कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रुचि लेते हैं तो कोई अधिकारी कोई प्रामाणिक व्यक्ति गुरु या श्रेष्ठ वैष्णव उसको डायरेक्ट करते हैं कि आपके लिए यह करना उचित है आप इसको कीजिए तो प्रधान रूप से उस भक्ति में वो लगा रहता है और उसी भक्ति से वो आध्यात्मिक के पथ पर आगे बढ़ता है भक्ति अनेक प्रकार की है नवधा भक्ति है और नवधा के बाद फिर 64 भक्ति कई प्रकार की भक्ति है भगवान कपिल देव ने तो यहां तक कहा है कि भक्ति योगो बहुविधाय मार्गर भामिनि भाव विभाव्यते स्वभाव गुण मार्गण पुंसम भावो विविध्यते अपने अपने स्वभाव के अनुसार जीवों के मनुष्यों के भाव एक दूसरे से डिफरेंट रहते अलग रहते हैं इसलिए भक्ति योग के अनेक भेद हैं कोई आवश्यक नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वही कोई दूसरा करे कुछ ना कुछ भाव में अंतर हो जाता है इसलिए शास्त्र कहता है उसके लिए वही मार्ग ठीक है जिस भाव से भगवान की तरफ बढ़ रहा है कोई भक्त भगवान को पुत्र मानते हैं तो भगवान के प्रति उनका स्नेह जन्म लेता है स्नेह होता है जैसे मां का स्नेह होता है बच्चे के प्रति लेकिन कोई-कोई भक्त हैं जो भगवान को स्वामी मानते हैं उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं उनसे धन की याचना करते हैं या और भी कई तरह सेवा करते हैं पर उनका भाव उस पुत्र भाव वाले व्यक्ति से भिन्न होता है कोई कोई भक्त अपने को गोपी की भावना में भगवान को प्रिय मानते हैं प्रियतम मानते उनके भाव कुछ भिन्न होते हैं तो उनके वर्णन की शैली उनके प्रार्थना की शैली भिन्न होती है जितने जीव हैं उतने प्रकार की भक्ति है यह <laughs> भगवान के कहने का ऐसा ही है जितने जीव हैं उतने प्रकार की भक्ति है जैसे मान लीजिए हम संस्कृत बोलते हैं हिंदी बोलते हैं तो हम उड़ीसा में आकर के कहें कि यहां उड़िया में भजन नहीं कर पाएंगे आप हिंदी बोलिए तो यह अस स्वाभाविक अपने उड़िया भाषा में व्यक्ति भगवान के प्रति जितना फ्रैंक बोल सकता है स्वाभाविक भाषा होती है तो अपनी भाषा में भगवान से बात कर सकता है भगवान के गुणों का वर्णन कर सकता है उसको ये फोर्स नहीं किया जा सकता तुमको संस्कृत में ही बात करना होगा भगवान से भगवान के साथ बोलने में अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो <laughs> क्योंकि भगवान ब्रज में अंग्रेजी दही बोले हैं <laughs> अरे नहीं बोले हैं लेकिन समझते सब हैं भगवान बोलते भी हैं सब समझते भी हैं भगवान का स्वभाव है सर्वज्ञ है एक बार वृंदावन में मैं कथा कह रहा था कि, कि भगवान सभी भाषा जानते हैं सबके भाव को समझते हैं अतः अपनी भाषा में अपने भाव के अनुसार भगवान से संबंध कर सकता है व्यक्ति तो एक भक्त पूछा कि तो सभी भाषा वो बोलते हैं मैं कहा जानते sabha, vahepeal on ka nahi, vahepeal on ka prahvakia, vahepeal किया भगवान sabha भाषा बोलते हैं मैं कहा on ka बोलते हैं sabha. Me ei saa seda teha. Me ei वास्तव में teha. Me ei saa लेकिन teha. भक्त सच्चा मान गया तो पूछता है तो seda teha. कैसे पता आपको seda teha. Me ei saa seda teha. मैं कह कभी-कभी मैं भगवान से फोन पर बात किया हूं तो उर्दू का शब्द नहीं आने दिए हैं अपनी जिह्वा पर अंग्रेजी विकल्प कोई बोल देते हैं का शब्द लेकिन वो उर्दू नहीं बोले महाराज आपकी बातचीत भी हुई है भगवान से तो मैं ऐसे छिपाकर बात कहा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 Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Hare private number hai <laughs> bhagwan ka <laughs> baad mein bhakt samjha ke rahe to mazak kar rahe hain lekin vastav mein bhagwan se kisi bhi bhasha mein baat kiya ja sakta. Pakchi aapni bhaasa mei bhaagavad sa karsakta. Machali aapni bhaasa mei bhol saakta. Bhaagavad sab, sab ke hirde mei hain. Aravastad mei jobhi bhaasa hai, sabdav toh bhaagavad nii bhol rahe hai. Jei mei toh sakti bhi nahi hain bholne ki. Matah smirtir gyanam apoh namcha. Bhaagavad bismirti hootii smirti hootii gyan milta. Toh sab लेकिन हमारा विश्वास है कि वो उर्दू नहीं बोलते हैं ये मैं ऐसे सोचता हूं वो बोलते नहीं है क्योंकि एक बार एक व्यक्ति पूछ रहा था क्या कारण है कि नहीं बोलते हैं मैंने कहा कि कुछ बोलने में बताचित होने लगे कौन-कौन भाषा बोलते हैं तो मैंने वर्णन किया कि भगवान बंगला बोलते हैं तो अवतार लेकर के पूरा बोले चैतन्य महाप्र तो बंगला भाषा बोलने में दिक्कत नहीं मैं नहीं बंगला भाषा ऐसी भाषा है कि लगता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 तो होते-होते कई भाषाओं पर बात हुई तो उर्दू पर बात हुई उर्दू कैसी लगती है तो मैं लगता है कि में कंकड़ लेकर हिंडी कैसी लगती है, कजि सुध हिंडी हो, तो लगता है कि माल पुवा खाकर बोल रहा है. <laughs> और वडिया भासा ऐसे है, वडिया भासा का तो प्रतेक सब्द ऐसा लगता है कि जगना अची है. <laughs> ये ठा बैक सब्द देखने पर लगता है कि जगना अची है <laughs> ओडिया बोलदेव जी सुभद्रा जी आई है ऐसे वास्तव में उसकी राइटिंग ऐसी रखी गई है इस देश के उड़ीसा के जो इष्टदेव हैं तो उन्हीं के स्वरूप के समान भाषा लगती है और बोलने में भी बहुत मधुर है बहुत मधुर कोई पूछे ये कैसी लगती है उड़िया भाषा तो लगता है जैसे गुलाब जामुन मुंह में लेकर बोल है <laughs> <laughs> तो इस तरह भगवान तो सब भाषा जानते हैं और बोलते भी है कि अब भगवान को बात करना होगा किसी उर्दू जानने वाले से तो भगवान उर्दू बोलेंगे ही चाहते नहीं है बोलना <laughs> प्रत्येक व्यक्ति का सहज स्वरूप है अधिकार है कि भगवान से संबंध कर सकता है यदि भगवान ने उसको भिन्न देश में जन्म दिया भिन्न भाषा दिया भिन्न विचार दिया कुछ दिया तो फिर भी कृष्ण से संबंध कर सकता है मान लीजिए कोई दूसरे देश में जन्म लिया है वहां पर गुलाब का फूल नहीं है कोई दूसरा फूल है तो अपने समर्थ के अनुसार वो फूल भगवान को अर्पित कर सकता है Ya, hai, usi kar sakta. ja जो शरीर भगवान ने दिया है उसी शरीर से भजन कर सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकनाही नहीं अब तुम दूसरा शरीर प्राप्त करो तब भजन करो। जो शरीर लिया है जो सवभाव लिया कायनवाचा मनसंद्री यरवा बुद्ध्यात मनावा नुसर्त स्वभावात करोती जद-जत सकलं पर अस्मई जो योग्यता है जो भाषा है जो धन है विचार है शरीर है, इसी को भगवान में अर्पित कर देना यह कहना कोई असत्युक्ति नहीं है कि जितने जीव हैं उतने प्रकार की भक्ति है टोटल भिन्न नहीं है भक्ति वही है लेकिन उसके थोड़े-थोड़े प्रकार भेद हो जाते हैं इसीलिए देवहूति जी प्रश्न कर रही हैं कि दृश्य मम गोचरः मेरे लिए कौन भक्ति उचित है जिससे मैं आपके चरण कमल को पा जाऊं और फिर प्रश्न कर रही हैं यो योगो भगवत बाणः निर्माणात्मस्तोयोदितः किदृश्य कति चांगानी यतस्तत्वाव बोधना हे प्रभु आप योग का वर्णन कीजिए जो योग आपको लक्ष्य करता है भगवत बाण भगवत बाण का अर्थ बाण मतलब तीर जैसे बाण छोड़ते हैं तो किसी लक्ष्य पर जाता है तो अष्टांग योग वास्तव में भगवान की प्राप्ति के लिए बनाया गया है जो योग भगवान पर लक्ष्य करे भगवान को पाने के लिए रिझाने के लिए किया जाता है न कि केवल शरीर ठीक करने के लिए आसन-आसन कर लिया और कह दिया योग में लगे हैं योग में लगे हैं यह योग नहीं है यो योगो भगवत बाणह जैसे बाण किसी लक्ष्य पर जाता है इधर-उधर नहीं होता है सीधा जाता है वैसे वास्तव में अष्टांग योग सीधा भगवान विष्णु को लक्ष्य करता है उनको समझने के लिए किया जाता है तो भगवत बाणह योग यहां देहुति जी यह शब्द बोल रही यो योगो भगवत बाणः निर्माणात्मन स्वयोदितः हे मोक्ष स्वरूप भगवन आपने पहले वर्णन किया कि अष्टांग योग वो आपको लक्ष्य करता है किदृशा कति चांगानी मैं पूछना चाहती हूं कि वो योग कैसा है किदृशा कैसे किया जाता है और उसके कितने अंग हैं कति चांगानी च अंगानी योग के कितने अंग हैं यह प्रसिद्ध बात है कि योग के आठ अंग हैं उनको अष्टांग योग कहते हैं इसको वैष्णव योग भी श्री पर सनातन गोस्वामी ने क्या कहा है वैष्णव योग योग है वास्तव में भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता है मन को समाहित करके और उसको भगवान के स्वरूप में लगा देना Yohi Yohka palha. hai To kaisa hoota hai Yoh Yoh Aor kitne Ong hote Bhaagavad aga 20-28 Adhyay Pura-pura Ashtang Yohka Vörning ki hai Ashtang Yohka sabse pahala Ong hai Yom Duesra Yom ka õrthata hai, kuch bata mena ki jaatei, ei nahi karna hain, nahi karna hain, isko nisedh kaha saakta hain, sastra ki prahupadji bhaktyi jog mei nisedh kertatei, no meat eating, no gambling, no intoxication tiyad, ei mena Or niyam, स्नान करना जप करना शास्त्र पढ़ना भगवान की पूजा करना ये सब नियम आते हैं तो योग में भी इस तरह के नियम है यम और नियम इसके बाद है आसन यम नियम का पूरा पालन करने के बाद है आसन आसन के बाद है प्राणायाम ये चार अंग हुए और प्राणायाम के बाद प्रत्याहार प्रत्याहार का अर्थ है भगवत शून्य या भगवान से भिन्न विषयों से अपने मन को लौटाना बार-बार कोशिश करके उससे उस मुक्त होना छोड़ना चिंतन नहीं करना वर्णन नहीं करना और सब इसको कहते हैं प्रत्याहार प्रति आहार लौटुलन ग्रहण नहीं करना और प्रत्याहार के बाद धारणा धारणा का अर्थ भगवान के रूप की धारणा करना अपने मन में भगवान के रूप पर रूप की चिंतन करना बारंबार मन जाएगा विषयों में तो वहां से लौटाना प्रत्याहार कहा जाता है और भगवान के स्वरूप की धारणा ध्यान करना उसको धारणा कहा जाता है भगवान के चरण कमल में मन को रखना भगवान के मंद मुस्कान में मन को रखना पीतांबर में चार भुजाओं में उनके मुकुट में इनके बक्षस्थल में उनके हंसी में बारंबार मन भागेगा लेकिन उसको ला लाकर के भगवान के अंगों में समाहित करना इसको धारणा कहते हैं और इसके बाद है ध्यान धारणा जब परिपक्व हो जाती है तो उसी को ध्यान कहा जाता ध्यान का अर्थ है कि अब मन अस्थिर होने लगा भगवान के चिंतन में और भगवान की लीलाओं की भी धारणा हो रही है भगवान का चलना हंसना गोवर्धन उठाना गोचारण करना या और भी अनेक प्रकार की लीलाएं मन में आने लगती हैं और मन स्वाभाविक का कृष्ट होता है इस पर जोर नहीं लगाना पड़ता तो उसको ध्यान कहते हैं और इसके बाद है समाधि समाधि का अर्थ अन्य सब का विस्मरण और भगवान के रूप में लीला में मन का अविचलित रह जाना कितने देर तक शास्त्र कहता है अगर 3 मिनट तक मन अखंड भगवान में रह जाए तो इसको समाधि कहते हैं मन इतना चंचल है कि 3 सेकंड भी नहीं रह पाता है 3 मिनट तक अगर एकनिष्ठ होकर के भगवान में रह जाए तो मान लेते समाधि होगी teine minuid kisi vijakti ka mindbhagvane mei akhand ram jahe to vah poola poola ramah saakta itni samvarita aajatii usma to isa aadh angg vali yog ko yog sabda se bheed kiata athva ashtang yog kaha jata matadehuti iske viseme viprasn kareki drisho kaisa hota aadh kitne angg hoti uske यतस्तत्व अवबोधनम भगवान यदि पूछे कि ये क्यों पूछ रहे हो योग के विषय में तो माता देहूति कहती है कि योग करने से तत्व का साक्षात्कार होता है तत्व अवबोधनम का अर्थ है आपका ज्ञान प्राप्त होता है भगवान में जब तक मन नहीं रमेगा तब तक भगवान का ज्ञान हो नहीं पाएगा अनुभव हो नहीं पाएगा तो आपका अनुभव होता है योग से तदीतन में विजानि जथा हम मंद धीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम जोषा भवद अनुग्रह भक्ति और योग के विषय में जो मैं प्रश्न की हूं तद एतत विजानि विशेषण ज्ञापय आप कृपा करके विशेष तरह से कई शब्दों में वाक्यों में विस्तार से हमें समझाइए जिस जिससे जिस मैं समझ जाऊं ऐसी रीति से समझाइए जथामंद धीर हरे हे हरे हे भक्तों का दुख हरने वाले आप जानते हैं मैं स्त्री हूं और स्त्रियां मंदधी होती हैं बुद्धि कम होती है, है स्त्री को तो आप वर्णन इतना सरल कीजिए कि मेरी जैसी मंद बुद्धि स्त्री भी समझ जाए जैसे मान ले जो कोई व्यक्ति अगर बहुत नीचे बैठा है और कोई व्यक्ति उसको उठाना चाहता है साधन बहुत ऊंचा रखा है ऊंचे पर तो वो अपने को झुकाएगा झुकाएगा झुकाएगा जिससे कि वो वहां चढ़ जाए इतना सरल बनाकर कहिए इतने ढंग से कहिए कि हमारे समझ में आ जाए जो सुखंद बुद्धि है जिसे मैं आसानी से सूख से समझ जाओ अर्थात हमें मानसिक व्यायाम न करना पड़े ठीक से मैं समझ जाऊं इतनी सरल भाषा में बताइए और पूरा पूरा बताइए व्याख्या के साथ तो मैं समझ जाऊं यह बहुत सुंदर बात कह रही है ऐसे समझाना चाहिए किसी सभा में वक्ता को यह नहीं दिखाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और खूब वक्तृत्व कला दिखावे और समझने वाला sõnud raha, kutsu või nisamad. Eks baad, emad kama se, vikti gaya ta, <coughs> jagyeme, tohaha pravachan Kasi se, ajudhya se, kaha, kaha se, lõga aega te, pravachan kerne kaha gaya on jagy ho raha ta, pravachan ho raha ta, oha gaya ta, bõhut sundur pravachan ho raha ta, oh, koh raha he, bõhut तो मैं कहा कि प्रवचन में से कोई बात समझाई जरा बताइए क्या अच्छा लगा आपको तो वो कहते हैं अरे इतना ऊंचा था कि मेरे समझ में कुछ आया नहीं हम कैसे समझ सकते हैं हम पढ़े लिखे प्रवचन हाई का हो Ja samas mehina hiya, kes kebola, ja ta taha, ka laska, hoora, taha, loka laska, iga asi jänge. Ja ta et ta ei lohk juute, taha, et ta ei lohk, taha, et ta ei lohk, तब तक ऐसे पक्षी भी बोलते रहते हैं और समझ में नहीं आता है तो उसको मान लिया जाए कि हाई क्लास का ज्ञान का प्रवचन हो रहा है जो ना समझ में आए वही हाई क्लास का है लेकिन माता दे होती कहती हाई क्लास का प्रवचन मत कीजिए हमको उसको बिल्कुल लो क्लास दीजिए मैं की औरत समझ kisi see vyakti ko satya sacchi baat bata batani chahiye shastri wo samajh lekin aur karke aur sanskrit ke tatsham shabdon ka prayog karte hue lamba lamba vakya bole to samajh mein nahi vakta bhram mein jata vakta samajhta hai ki bahut shraddha se vyakti sun कथा कहते हैं एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे कह रहे थे कथा तो वो देर तक कथा कहते रहे सब लोग धीरे-धीरे चले गए लेकिन एक व्यक्ति बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा तो पंडित जी अंत में कहे कि धन्य हो तुम सब लोग चले गए लेकिन तुम कथा में मन लगाए हो सुन रहे हो धन्य है तुम्हारी बहुत रुचि है कथा में तो ji, jis कहता है पंडित जी जिस कम्बल पर आप बैठे हैं वो मेरा है मैं ये सोचता हूं कि कब उठेगी कि जब तक आप उठेंगे नहीं तब तक नहीं सकता हुआ कितना Kambal agar pahale mukht ho gaya hota, ta hul jala gaya <laughs> pravachan hootate hain, kathahe hootate hain. Kabhikabh boolne vala bhi nahi samajta hei, kui kia bool raha hei. <laughs> Vastavahe vata. Sunde vala kaha Käib olda. Bulnivalik on komsekam samasilene, et tegime, et käib olda, et ära, mille on diskehe, visekiska hithoga, ja hithoga, kääboga. Kui see on, aga manus krod mehulja tahet, usse mehulja tahet, ja džantabinegi käib olda. Krod seuskabivik, nastahulja tahet, või pahultak, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või tang, või Kroodesant on väga palju, et saaksime öelda, et see on väga hea. Aga see on väga hea. See on के विषय में on अच्छी तरह से on करना चाहिए जो व्यक्ति väga करता है on से वही ठीक से väga कर सकता है जिसका जितना ही on väga hea. See on väga hea. को सुन करके ग्रहण किया है हृदय में तो उसको फिर मुंह से निकालेगा तो एक प्रकार से मातादेव होती एक दिशा निर्देश कर रही हैं कि किसी का वक्तव्य अध्यात्म के विषय में इतना सरल होना चाहिए इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति समझ जाए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कुछ लोग समझें और बाकी बच्चे स्त्री और लोग ना समझ में आए तुमको ना समझ में आ भाषा भनित hitahoi. भल सोई सुरसरि समसब करहित होई तुलसीदास जी कहते हैं कि भाषा और भनिति भनिति का अर्थ कविता और भूती धन वही अच्छा है जो सुखद हो हो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति संस्कृत का जानकार वेदांत जानने वाला और वो पानी पीए जितना आसानी से गंगाज में नहा सकता है पी सकता है तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ व्यक्ति जो नमु निशान संस्कृत का नहीं जानता है कुछ भी नहीं पढ़ा है मूर्ख है अगर वो जाए गंगाजी में पानी पीने तो गंगाजी क्या कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं वलो वेदांत पढ़ा हुआ सन्यासी जी आए हैं उनको पीने दो और बाद में देखेंगे गंगा जी ऐसा नहीं कहती सबके लिए सुलभ है और कोई गाय जाए पानी पीने तो वो भी पीती है बकरी जाए या कोई भी छोटा सा छोटा जीव पक्षी या पढ़ा लिखा या मूर्ख या वृद्ध या बच्चा सबके लिए जल सुलभ है गंगा किसी को रोक नहीं कहीं-कहीं मनुष्य भले रोक देते हैं कि यहां मत जाओ <laughs> गंगा जी कभी किसी के लिए मना नहीं करती इस तरह से जिस पुरुष के धन को सब लोग भोग सके वही धन ठीक है जो सबको मिले एक जगह पर कहा गया है कि बहुत साहित्यिक भाषा में कि व्यक्ति को अपने विद्या ज्ञान और धन को सर्व सुलभ बना देना चाहिए बहुत बद्दा शब्द का प्रयोग किया गया है अपनी विद्या को अपने ज्ञान को और अपने धन को वेश्या बना देना चाहिए ऐसा कहा गया सब लोग भोगे उसको धन को ऐसे बना देना चाहिए धन तो वास्तव में है लक्ष्मी जी लेकिन देने के विषय में कवि कहता है कि उसको सर्व सुलभ करना चाहिए जो भी चाहे जो भी भोगे भोगे जो यदि उसको जरूरत है धन को हमेशा बस बैंक में रखो और इधर करो ये करो नष्ट कर देगा ऐसा संचित धन व्यक्ति को नष्ट कर देता है बर्बाद कर देता है और ज्ञान है शक्ति है जानकारी है फिर भी कुछ लोग मौन ले लेते हैं बोलते ही नहीं है समाज का उपकार नहीं करते हैं। पूजा लेते हैं यह कहलवा करके लोग कहते हैं कि भाई जो जो दुबई सो बोला नहीं जो ऊंचा बढ़ जाता है अध्यात्म वो बोलता नहीं है इसीलिए कभी-कभी क्या करते हैं कभी-कभी पाखंडी लोग ठग लोग बोलना छोड़ देते हैं नहीं बोलते हैं इसी से उनकी पूजा होती है और बोलेंगे तब तो, तो कलई खुल जाएगी कि कुछ नहीं जानता है मूर्ख है <laughs> यदि एक कहीं मंच पर मान लीजिए दो व्यक्ति बैठा दिया जाए एक कुछ भी नहीं जानता है और एक बहुत जानता है दोनों जब तक बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा बोलने पर पता लगता है इसीलिए अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए कुछ लोग सीधा मौन ले लेते हैं और जनता इतनी बेवकूफ है कि वो जानती है कि मौन है तो पहुंच गया है गहरी डुबकी लगाया है अध्यात्म में <laughs> और खोलाम खोला कुछ लोग कहते हैं अरे प्रवचन करने वाले ये लोग तो ये छछले पहुंचा हुआ डुबा हुआ व्यक्ति है जो बोलता नहीं तब तो और सब तो हुए है में बोलते नहीं प्रभुपाद जी कहे हैं कि अगर ऐसे लोग चुप रहते हैं जो मूर्ख हैं अज्ञानी हैं तो बहुत अच्छा है उनको चुप ही रहना चाहिए बोलेंगे तो गलत बोलेंगे अतः उनका चुप रहना बहुत अच्छा है पर जिसको ज्ञान है उसको तो बोलना ही चाहिए तो ज्ञान बांटना ही चाहिए बोलना बहुत बड़ी उपलब्धि है आप जानते हैं बड़े-बड़े लेक्चरर हैं प्रोफेसर केवल बोलने के कारण उनको हाई स्केल का वेतन दिया जाता है कभी-कभी सप्ताह में केवल 1 घंटा पढ़ाते हैं लेकिन 1 घंटा बोलने का कितना इनाम होता है कितना वेतन होता है होता है ना जानते हैं विश्वविद्यालय कॉलेज में कितना भारी वेतन उनको दिया जाता है क्या करते हैं कल बोलते हैं और ये सब समय नहीं बोलते हैं क्लास के टाइम पर बोलते हैं बोलने की इतनी कीमत Tab, betai, bhaagavad bolne valet ko kitna deena čaheie. Tad klaski bata, <laughs> ja tad klaski bata, samsari professor bolta ha, toh, üsko sarkar itinõi de rahe. Ka kirtan karnevale valet, kirti ka prasar ko sarkari vietan milna čaheie, high class ka vastan. maharaj parikshit kathah kaahne vali kirtan karne vali kohingi sabse Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare, Rama Hare, Rama Ram, Rama Ram, Ram, Hare, Hare. Srilaprahoopad jai es baat ko kaein hain, ki kirtan vala, ko sarkari koos sa vietan milna chahein. <laughs> भक्तों को देना चाहिए सरकार का काम है कर्तव्य है को भक्तों को पैसा दे कि या प्रसाद बांटिए प्रसाद बांटिए यूज क्वांटिटी में प्रसाद वितरण होना चाहिए प्रभुपाद जैसा कहते और सरकार में एक विभाग होना चाहिए जो श्रवण कीर्तन विभाग जो सुविधा दे सब जगह चारों तरफ गलियों में इधर उधर हो कथा हो और प्रसाद हो। इस पर प्रभुपाद कहते हैं कि अपराध बिल्कुल बंद हो जाएगा सरकार में एक विभाग है क्राइम रोकने के लिए क्राइम रुकने पर पड़े हुए हैं पर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं बढ़ रहे हैं क्राइम प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं क्राइम कैसे रुकेगा तो ये कहते हैं हरिनाम कीर्तन से और प्रसाद खाने से दो काम करने से जाएगा तो दिखा Buri äadat tii, sab hippie tii. Eh loog gana chalud prasad kana na crime kutam ho gaya. Ab vahisna ho gaya. Oh. <laughs> Prahupaji kohti, kitna sorol hai. Prasad kilaye, bhaagván ka naam sunayi, sab sudhar jaheinge. Or ee chhoďka, aga aga, aga dúsra karengi, to bhali badhengi, kama nahi ho <laughs> हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे सदेतन में विजानी हि जथा हम वंद धीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम जोषा भवद अनुग्रहत हे प्रभु आप इन सब बातों को इस रीति से सरल भाषा में सरल ढंग से बताइए Jis se main mand buddhi, istri hoote huye bhi, isko sukhaam buddheya, sukha se samah jau, asane se samah jau, istra se humme samjhääjee. Mei istri hu. aap kripa karke, haamare liee pravachan kee jee, samjhääjee. Silla Prabhupaji kaate hain, kei adhyatmik jeevan mei namratah Yadda pih devuhuti bõhut unnat mahila hai, bõhut badei hai, lekin etni namratah usma hai, ki ma mand buddhi hoon, maand namratah hai, namrata hai Maharani kunti mei bhi ehi namratah tii. O kohti tatha paramahansana amalatmanam, <coughs> भक्ति योग विधानार्थम कथं पश्यमहि स्त्रीय हे प्रभु हे श्री कृष्ण आप अवतार लेते हैं तो अमलात्मा मुनियों को ज्ञानियों को भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए उतार लेते हैं पर इस बात को हम स्त्रियां कैसे समझ सकती हैं कथं पश्यमहि स्त्रीय हम स्त्रियां कैसे जान सकते हैं आपको तो अमलात्मा मुनि लोग परमहंस लोग जान सकते हैं हम स्त्रियों का कहां भाग्य है कि हम आपको समझ पाए जो स्त्री पूर्णतः कृष्ण को समझ चुकी है कृष्ण का परम भक्त है कृष्ण उसके स्नेह के अधीन है उसको बुआ कहते थे चरण छूकर प्रणाम करते थे देवकी की तरह मानते थे कुंती को भगवान और वो स्त्री कहती है कि हम कैसे आपको समझ सकते हैं आप तो परमहंसों के बुद्धि में आ सकते हैं अमलात्मा मुनियों की बुद्धि में आ सकते हैं हम लोग कैसे समझ सकते हैं। इस तरह की बात बोलते हैं जो व्यक्ति जितना ही नम्र होता है उस पर बड़े लोगों की कृपा उतनी ही बरसती है जैसे पानी हमेशा खाल जमीन पर निम्न भूमि पर ही बहता है उसी तरह से भगवान की कृपा और संतों की कृपा नम्र व्यक्ति पर ही ढलती है और अभिमानी पर कृपा नहीं हो पाती है क्योंकि कृपा एक द्रव जैसा है जैसे ऊंचा ढीला है ऊंचा ऊंची भूमि है तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा चढ़ ही नहीं सकता है तो कोई बहुत यंत्र फिट करके नल द्वारा फोर्सली ऊपर चढ़ाया जाता है लेकिन स्वाभाविक जो पानी की धारा है वो निम्न भूमि पर जाती है तो बहुत-बहुत गुण होते हुए भी जो नम्र हैं सहज नम्र उन पर सबकी कृपा होती है सबका आशीर्वाद होता है दहुती जैसी महान महिला इस तरह से कहे कि मैं स्त्री हूं और मैं मंदधी हूं मंद, मंद बुद्धि हूं Aapis tala se samjhaidu, ki ma sukh se isku <coughs> sundar prasnud kar rahi. Tav Shri Bhagavad batate hain. bhakti ka pahle uttar deate ki bhakti kaise karne chahe? sri Bhagavad vaad. Deva nam gunali inga naam, karma naam. सत् एवैक मनसो वृत्ति स्वभाविकी तोया अनिमिता भगवतेर भक्ति सिद्धिर गरीयसि जरेत्यासु याको सम निगिरण मनलो यथा तो भगवान ने काचित उचिता भक्ति आप में कैसी भक्ति उचित होती है क्या ठीक है ये बताइए तो भगवान बता रहे हैं उत्तमा भक्ति के लक्षण सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है माता देहुति के प्रश्न के उत्तर में ही फर्स्ट क्लास की भक्ति बता रहे हैं देवा नाम गुण लिंगा नाम अनुश्रविक कर्म नाम सत्व विवेक मनसो वृति स्वभावके तुय मन की जो वृति है चिंतन है विचार है यही मुख्य है भक्ति में कहते हैं देवा नाम गुण लिंगा नाम प्रत्येक मनुष्य के शरीर में इंद्रियां हैं जैसे आंख नाक कान हाथ पैर और मन ये सब इंद्रियां हैं इंद्रियों पर देवता निवास करते हैं इसलिए कभी-कभी इंद्रियों को देवता कह दिया जाता है जिसे यहां देवा नाम गुणलिंगा नाम है गुणलिंगा नाम गुण कार से प्रकृति पदार्थ से कोई भी वस्तु और गुणाहलिंग्यन्ते जेभ्या गुण और गुणों के ज्ञापक होती हैं इंद्रियां इसीलिए गुण लिंगानन कहते हैं ध्यान रखना चाहिए कि देवता जो इंद्रियों पर रहते हैं और इंद्रियां तो कभी-कभी उनको इंद्रियां कहा जाता है और कभी-कभी देवता भी कह सकते हैं जैसे आंख के देवता हैं सूरज वाणी के देवता है, है अग्निदेव हाथ के देवता हैं इंद्र इस तरह से सभी इंद्रियों पर देवता रहते हैं तो इनको ऐसे कहेंगे जब इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति भगवान हरि के तरफ धावित हो अनिमितता निष्काम भाव से किसी कामना से नहीं किसी वासना से नहीं कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं स्वाभाविक भगवान कृष्ण में जब इंद्रियों के वृत्ति जाए मन की वृत्ति स्वाभाविक जाए कृष्ण में धावित हो चावन के सौंदर्य से आकृष्ट हो करके ऐश्वर्य से जैसे तैसे भगवान प्रिय लगने लगे अपने आप तो स्वाभाविक जो मन की वृत्ति भगवान में धावित होने लगे स्वाभाविक का क्या अर्थ है स्वाभाविक का अर्थ अजत्न सिद्ध है यत्न न करना पड़े जैसे उदाहरण देते हैं श्रील रूप गोस्वामी पर जैसे कोई युवक व्यक्ति है उसका मन किसी युवती में बिना किसी ट्रेनिंग के ही चला जाता है उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेता है स्वाभाविक बिना यत्न किए उसकी चितवृत्ति जाती है उसकी आंखें जाती हैं इस तरह से भगवान श्री कृष्ण में जिसके मन की वृत्ति और यत्नतः चली जाती है उसी में रमी रहती है सत्वेव विशुद्ध सत्वे विग्रह भगवान में जिसका मन जिसके मन की वृत्ति स्वाभाविक लगती है और निष्काम भाव से यही है उत्तमा भक्ति और यही है उचित भक्ति यह भक्ति सिद्धर गरीयसि सिद्धि से मुक्ति से बहुत बढ़ करके है इस प्रकार मन भगवान में लग जाना रम जाना यह मुक्ति से गरीयसि श्रेष्ठ तो प्रश्न होगा कि आखिर मुक्ति तो मिलनी चाहिए तो भगवान कहते हैं जरायत्यासुया कोसम निगिरण मनलोजत मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है भक्त को मुक्ति का क्या अर्थ है मुक्ति का अर्थ है कर्म बंधन का क्षीण हो जाना कर्म बंधन समाप्त हो जाना तो यह जो भक्ति है कर्म बंधन को उसी तरह से जीर्ण कर देती है समाप्त कर देती है जैसे निगिरण अन्नम अन्नला हम लोग खाते हैं खाते हैं भोजन करते हैं बाहर पकाते हैं फिर भोजन करते हैं लेकिन भोजन करते हैं पेट के अंदर रख लेते हैं तो उसे पचाने के लिए अब कोई उपाय नहीं करते कोई-कोई लोग कभी-कभी पाचक खाते हैं <laughs> वो तो दूसरी बात है पाचक लेते हैं वो क्या-क्या हर रहे या और चीज कुछ खाते हैं लेकिन स्वाभाविक है भोजन करने पर भीतर ऐसी व्यवस्था है पेट में अनल जठरानल है जो पचा देता है Bhidar को अपने आप Kartey. Bhidar कर देता। Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar Kelley, Bhidar याग जलाइए ये, ये कीजिए कुछ करना नहीं पड़ता स्वाभाविक अन्नपच जाता है तो उसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति करता है तो स्वाभाविक ही कर्म बंधन छिन्न कर छिन्न हो जाता खत्म हो जाता और कर्म बंधन छिन्न हुआ तो मुक्त हुआ जीव मुक्ति अपने आप मिल जाते हैं कहने का आशय है मुक्ति अनुसंंगिक फल है भक्ति का प्रधान तो फल है भगवान में प्रेम होना लेकिन अनुसंंगिक फल है जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है और उसके ऑफिस में या घर में घोर अंधकार छाया हुआ है तो कुछ पढ़ना चाहता है लिखना चाहता है कोई काम करना चाहता है तो लाइट जलाएगा तो लाइट जलाया उसका मुख्य काम है पढ़ना या लिखना कुछ काम करना लेकिन अंधकार अपने आप चला जाएगा लाइट जलाने के बाद अंधकार भगाने के लिए अब कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा है ना अगर ऐसा नहीं कि लाइट जला लिया तो इसके बाद गाली दे अंधकार को अरे अंधकार क्यों यहां हो चले जाओ और रहेगा ही नहीं इसी तरह से जो व्यक्ति भक्ति करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो ही जाता है स्वभाविक मुक्त हो जाता है बंधन से मुक्त होने के लिए भक्ति नहीं करता है इसी प्रकार से भक्ति करने पर जैसा निगिरनम अनलः आग पेट की आग खाए हुए भोजन को पचा देता है इसी तरह से भगवान के चरणों में की गई भक्ति मुक्ति दे देती है कर्म बंधन चीर कर अपने आप भक्त चाहे ना चाहे वो मुक्त हो ही जाता है तो ऐसी भक्ति सिद्धर गरीयसी सिद्धि से बहुत बढ़ करके है मुक्ति से बढ़ करके फर्स्ट क्लास की भक्ति है कि मन भगवान में धारावाहिक रम जाए भगवान कृष्ण में और किसी कामना से नहीं वासना से नहीं किसी उपाधि से नहीं उपाधि का अर्थ है कि अगर कोई यह सोचे मैं इस कान का हूं इसलिए भगवान में मान लगाना चाहिए नहीं यह एक हुई या मैं इस परिवार का हूं इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए इसको उपाधि कहते हैं स्वाभाविक मन कृष्ण में गमे स्वाभाविक किसी उपाधि से नहीं और किसी कामना से नहीं अनिमितता किसी निमित्त से नहीं स्वाभाविक मन भगवान में रम में उनके सौंदर्य आदि से आकृष्ट होकर के जैसे तैसे तो इसको कहते हैं उत्तमा भक्ति यही है उचित भक्ति भगवान बहुत सुंदर उधरन दे रहे हैं अन्य पचाने का। कभी कावि लोग ऐसा सोचते हैं लोगक में कि ठीक है भगवान की भक्ति तो करें भगवान से प्रेम करें भगवान सुरध है बंधु है इसश्वर है करना चाहिए। लेकिन हमारे कम बंधन का क्या होगा हम मुक्त कब होंगे क्या इसी तह जन्नम बड़ने में रहेंगे ऐसा संभव ही नहीं है जो व्यक्ति भक्ति करता है तो फल अपने आप जैसे हम लोग खेती करते हैं तो कोई चीज जऐसा भी होता है उसके लिए खेती नहीं करते हैं चावल है चावल में अपने आप भूसी रहती है छिलका रहता है चावल का तो कभी -कभी देखे हैं मिल के पास चावल के छिलके बहुत बड़े जैसे जमा रहते हैं लेकिन वास्तव में खेती हम लोग करते हैं छिलका के लिए नहीं तुस के लिए खेती नहीं करते हैं खेती करते हैं चावल के लिए पर तू अपने आप आएगा ही तो अनुसंगिक फल कहता उसके साथ वो लगा हुआ है अपने आप आएगा अपने आप आएगा लेकिन कोई व्यक्ति अगर खेती करे सोच करके कि हमको तुस प्राप्त करना है ये ना समझी है तुस तो अपने आप मिलेगा इसी तरह से मुक्ति अपने आप मिलती है नय का आत्मता में स्प्रहयन्ति के चेत मतपाद सेवा भरता मदीहा यन्यन्य तो भगवतः प्रसज्य सभा जयन्ते मम पुरुषाणि भगवान कहते हैं मां कुछ भक्त इतने अनन्य होते हैं इतने शुद्ध होते हैं निष्काम होते हैं कि वे मेरे साथ सायुज्य भी नहीं चाहते हैं <coughs> मुझ में घुलमिल करके एक हो जाना नहीं चाहते नयकात्मता में स्प्रियंत के चित्त मतपाद सेवा भी रता मदिया मेरे चरण कमल की सेवा में जो रत रहते हैं और मेरे लिए ही क्रिया करते हैं तो वे तो एकात्मता भी नहीं चाहते हैं सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते हैं ई कात्मता का आर्थे सयुज्य मुक्ति और इसके साथ-साथ और भी सारूप पर सार्षटीय यह सब भी नहीं चाहते हैं। पांच प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते भगवान के साथ हो जाना हो जानाय संसार में देखने आदमी कितनी तु तु चीजों को चाहता है मेरा स्वास ठीक हो जाए मेरा ठीक हो जाए मैं कभी मरू नहीं भले रोगी रहे, लेकिन यहीं रहूं होकर के भी भले लेकिन जीवन, जीवन, मरूं और किसी को यह दिया जाए कि ठीक है आपका देह है भगवान के समान चिन्हमय और अनंत काल तक रहेगा और दो भुजा से आपका काम ठीक से नहीं होता है तो दो बढ़ा दिया जाएगा चार बांह हो जाएगी दुगना काम कर सकते हैं या और भी इतना ज्ञान वैभव सृष्टि कौशल सब कुछ आपको प्रदान कर दिया जाएगा कौन होगा जो नहीं चाहेगा अभी तो इतना प्रयास करते हैं संसद बनने के लिए विधायक बनने के लिए सधायण पद पर जाने के लिए आदिन मरता है जिसको भगवान बनाया जाए उ्यों नहीं बनना चाहेगा लेकिन भगवान कहाते हैं कि मेरे जो सुद्ध भक्त होते हैं कभी नहीं चाहते हैं नकात मता में प्रियंत के चित मत्पाद सेवा भीरता मदीहा कभी नहीं चाहते हैं मेरे जैसा है मेरे जैसा सब कुछ और फिर indrapada, või bramhazika, või का पद kevi, क्यों चाहेंगे और padu, või पृथ्वी के लिए tustrate, कीट के पद को või चाहेंगे नहीं चाहते इतना kevatshahe. Kisbadse, करते क्या है क्या me ei ole praegu praosadži, siis me oleme praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu praegu उनके जीवन का ये कहीं काम रहता है उसी में उनको तुष्टि रहती है उसी में खुशी रहती है कि आपस में जुट करके मेरी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं सभा जयते मम पौरसाणी मेरी बहुत सी लीलाएं हैं लीलाओं में ही उनकी आसक्ति होती है उसी को गाते रहते हैं सुनते रहते हैं प्रशंसा करते रहते हैं यन्नन्यतो भागवतः प्रसज्य सभा जयते मम पौरसाणी मेरी लीलाओं का स्वागत करते हैं स्वागतकार थे कि मेरे कर्मों को मेरी लीलाओं को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं उनको इतना सुख मिलता है श्रवण कीर्तन में कि वे बैकुंठ भी नहीं चाहते हैं सायुज्य नहीं चाहते समीप शाष्ठी शालोक के ये सब नहीं चाहते सबसे बड़ा सुख है भगवान का कीर्तन भगवान की कथा कई बार इस प्रसंग में भगवान कपिल देव इस बात को कह रहे हैं आखिर कोई बहुत बड़ा सुख मिलता है तब तो उसके आगे वे बैकुंठ के वैभव को भी नहीं चाहते हैं तो यह सुख है यन्यन नतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरसाणि यदि भगवान के गुणों का वर्णन करना हुआ तो लगता है उनको कई जिह्वा प्राप्त हो गई है और सुनने का अवसर मिलता है तो भगवत पुरुषों को ऐसी अभिलाषा होती है कि हे भगवान मेरे रोम रोम में कान हो जाए जैसे पृथ्वी महाराज प्रथु महाराज से भगवान ने कहा कि वर मांगो मैं सब कुछ दे सकता हूं तो प्रथु महाराज कहते हैं कि उन वरों को लेकर के क्या करूंगा जो सूकर कुकर आदि को भी मिला हुआ है यदि विषय भोग मांगा जाए तो तो नरकी जोनियों में भी प्राप्त है यदि आप हमको वास्तव में वर देना चाहते हैं तो मुझे 10000 कान दीजिए Jis-te mei aapki kathahon ko kub achei tarah se sõn sako. Eh e, bhaagvane se praatna. Aayute karanam, eesa vidhatso mei, karanayitme vidhatso mei. Mujhe 10 sahasra kaan dijee. Eek bhaaght toochai brindah mei. <laughs> Toh maharaj bhaagvane ne unko 10 कान दो ही थे लेकिन उसमें 10000 गुना पावर बढ़ा दिया वो कहीं भी कथा होती है ब्रह्मा जी के यहां शिव जी के यहां इंद्र के यहां इस पृथ्वी पर तो सब जगह की कथा को कान कैच कर लेता है मैं ऐसे सवाल दाग किया शरीर में सब जगह कान बनाने 10000 का कान काम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 फिर क्यों टांगे Tore वे टांगे रहते जब भी थोड़ी फुर्सत होती है तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम कई लोग तो बेकार चीज टांगे रहते हैं हम लोग तो यह सार्थक टांगते हैं हमने देखा पुलिस को भारी भारी राइफल दे दिया जाता चलते चला भी नहीं सकते लेना पड़ता है चलना कोई काम नहीं कर रहा है फिर भी जब सरकार में नियम बना है टांगक कर के चलना होगा।हा तो मैं देखा मेट्रली के जवान रााइफल लेकर दौड़ वाहे थे। उनको अऐसे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो इसी तरह से कॉब जुद्ध छीड़ जाए माया के साथ इसीलिए हाथिया करके चलना हरे हरे कृष्ण, हरे हरे हरे राम, हरे, राम, हरे इस विषय में भी एक घटना घटी है इस सागर की बात मध्य प्रदेश में एक सागर शहर है वहां पर एक डॉक्टर साहब हैं वो जप करते हैं बहुत अच्छी तरह से तो उनको हमको एक जगह अपने घर ले जाने के लिए एक प्रोफेसर आए थे सागर विश्वविद्यालय से मेरा प्रोग्राम किए थे अपने घर पर तो डॉक्टर साहब के घर पर आए मैं जहां रुका था वो अपनी जीप लेकर के आए थे कि ले चलेंगे महाराज तो मैं बैठ गया जीप में फिर डॉक्टर साहब आए बैठने के लिए तो माला झोली भूल गए तो कहते हैं बैठने से पहले फिर घर जाने लगे तो कहे को पूछे प्रोफेसर साहब कहां जा रहे हैं? तो कह, मैं अपना तो प्रोफेसर तो सुख गया सुन करके। राइफल लेकर के <laughs> एकदम उनका चेहरा उड गया कि भाई ये राइफल लेकर क्यों चल रहे हैं किसी के साथ झगड़ा करके मारेंगे या हमको मारेंगे उनको बहुत चिंता हो गई एकदम हक्का हो गए हमसे कहते हैं महाराज जो राइफल लेकर क्यों चल रहे क्या जगह तुमको मना कीजिए समझ रहा था <laughs> का लाने दीजिए उनका राफल लाने दीजिए आप घबराए मत तो झोली माल लेकर आए तो प्रोफेसर सार पूछते हैं आप गए राइफल लाने के लिए नहीं लाएं यही तो है राइफल तब उनकेता उन के जी में जी फड़ा को तब लोग कहने जटर साहर मेरा तो हो सूर गया था कि हमको मारेंगे कि हमारी पत्नी को मारेंगे क्या बात Ja see ongi raifaile. Arbulete, hari Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare hari, hari, hari, Ram Ram hari, Hare hari, hari, hari, hari, chalna hari, hari, hari. Ja see on see, et see on see, et see on see, et see on see, et see on see, et see on see, et उसे बोलते तिलक देख करती और ना भी पड़े तो तिलक देख कर के ही लोग पवित्र हो जाएंगे कोई अगर ध्यान से तिलक देखे वैष्णव तिलक उसको ऊर्ध्व पुंड कहते हैं तो इसको देखने वाला व्यक्ति भी पवित्र होता है उसका पाप कटता है हर एक बार तो स्मरण आ ही जाएगा कि लगता है हरे कृष्ण वाला है ये ज्यादा लोग तो बोल भी देते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हमने देखा है बॉम्बे जुहू बीच में जाते हैं सवेरे हम लोग टहलने कई लोग बांह खड़ा करके बहुत जोर से बोलते हैं अरे कृष्णा हरे कृष्णा बहुत आनंद आता है सवेरे सात्विक लोग टहलने जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर कामना होती हेल्थ हेल्थ कॉन्शसनेस रहता और कोई कामना नहीं रहती सवेरे सवेरे सत्वगुण का टाइम है लोग बोलते हैं भगवान हैं हम बिजू पटनायक पार्क में तो वहां भी कुछ लोग बोलना चालू किए तो हरे कृष्ण तो कुछ लोग बोलते कुछ लोग हरि ओम बोलते हरि ओम तो हरि तो भगवान कृष्ण ही है और ओम भी उनका नाम है हरि बोले चाहे हरे कृष्ण बोले दोनों एक है कोई अंतर नहीं है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे हरे हरे ये ड्रेस का भी बहुत महत्व है भक्ति परक पोशाक का देखकर के पता लगता है सरकारी आदमी चल रिया है मतलब भगवान का आदमी है।, है ये सब लोग जानते हैं भगवान का आदमी है ये यूनिफार्म है और सर्वोच्च सरकार का आदमी चल भगवान के जन का बहुत आदर है वास्तव में Mahatma Gandhi के दृष्टि Harijan हरिजन Bhagavad बहुत बड़ी बात vaatate, et Bhagavan Krishna on Admi, siis on see logo Adar Kare, Adar Kare Sikh. See on Bhagavan Bhagavad आदर करें Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad Bhagavad उसका बहुत आदर होता है। महात्मा गांधी इसी शुद्ध भाव से उन जातियों को हरिजन शब्द कहे ये हरिजन ये भगवान के आदमी है बहुत शुद्ध भाव था उनका हरिजन जान प्रीति अति बाड़ी भगवान के भक्त जान करके अच्छे लोग प्रेम करते हैं वास्तव में ये भगवान का व्यक्ति है इसीलिए ये जरूरी है पुसाको ग्रहण करना तो भगवान के भक्त जो अनन्य है भगवान कपिल देव कहते हैं कि ये लोग हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। यहां तक कि मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। चाहते और रमे रहते हैं मेरी कथाओं में कीर्तन में गीता में भी भगवान इस बात को कहते हैं तुष्यंतिच रमन्तिच कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यंतिच रमन्तिच मेरे भक्त मेरे बारे में ही कथन करते रहते हैं मेरी ही बड़ाई करते हैं कथयन्तश्च माम् नित्यम् सदा मेरी ही चर्चा करते रहते हैं मेरा गुण गाते हैं और यही उनका तोस है यही उनका रमन है तुष्यन्तश्च रमन्ति च इसी में लगे रहते हैं और दूसरा कुछ सुहाता नहीं यहां पर भी भगवान कपिल देव यही बात कहते हैं और Ehe kaha ja tehe, ehe kaha kahti kirtan mei lage raha teha, aapun ko kya sukh däte hain? Bhaagvani kohate hain, rupaani divyani varapradani saakam vacham sprihaniyam badanthi उनको अपने जीवन में सौभाग्य मिलता है सबसे बड़ा सुख मिलता है एक तो मेरे कथा कीर्तन में रमे रहते हैं और इसके बाद मेरा सुंदर स्वरूप देखने को उनको मिलता है पश्यंती देखते रहते हैं मंदिर में श्री विग्रह के रूप में भगवान को देखते रहते हैं यह भी देखना है वास्तव में और डायरेक्ट उनके हृदय में भगवान उदित होते रहते हैं और कभी-कभी तो प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं आलिंगन देते हैं तो भगवान कहते हैं पश्यन्ति ततेमे रुचिराणं वसन्त मेरे रुचिराणी रूपाणी पश्यंती मेरे परम मनोहर परम सुंदर रूप को देखते हैं कैसे रूप प्रसन्न वत्रा रुनलोचनानि मेरा मुख बहुत प्रसन्न रहता है मेरे नेत्र खिले रहते हैं प्रसन्न वत्रा रुनलोचनानि सबसे सुंदर व्यक्ति सब तरह से गुणवान रसिक भगवान कृष्ण हैं विष्णु हैं वास्तव में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 मुख का दर्शन करते हैं खिली हुई आंखों का वास्तव में भगवान हमेशा हंसते रहते हैं कभी दुखी नहीं हो सकते हैं भगवान और भगवान का जो सौंदर्य है वह प्रकृतिगत सौंदर्य है केवल आकृति मात्र से नहीं सौंदर्य के दो फेज है एक तो आकृतिगत सौंदर्य और प्रकृतिगत सौंदर्य आकृतिकत सौंदर्यजकार होता है कि आकार दिखने में अच्छा रच दिया गया है लेकिन प्रकृति जो वस्तु है उसमें वो उस सुंदर नहीं है बिल्कुल सुंदर नहीं और प्राकृतिक सौंदर्यजकार होता है वो वस्तु जो है वो अपने आप में दिव्य है परम सुंदर है और आकार भी बहुत सुंदर है तो भगवान में दोनों सुंदरता है उनका जो शिवविग्रह है शरीर है वह दिव्य यह छिमा है आनंदमय है, आनंद है ज्ञानमय है जड़ पंच भौतिक नहीं है लेकिन मनुष्यों का शरीर कैसा है आकृति केवल थोड़ा सा सुंदर बना दी गई है लेकिन भीतर मल मूत्र मांस हड्डी यही सब भरा पड़ा है जिसमें कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है उनमें प्र, प्र, प्रकृतिगत कोई सौंदर्य नहीं अगर थोड़ा सा चमड़ा छिल जाता है तो हजारों मक्खियां भनभनाने लगती हैं है, है ना इस शरीर के भीतर है क्या कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है कुछ भी सुंदर नहीं है अगर इस पूरे चमड़े को जो प्लास्टिक जैसा है हटा दिया जाए तब पता चलेगा कि बाप रे बाप भीतर क्या है गंदा चीज भरा हुआ रक्त है, मांस है रक्त है तात है आते हैं और भीतर मल मूत्र पीभ ये सब भरा हुआ है कुछ भी सुंदर नहीं लेकिन भगवान के शरीर में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 भगवान जब लिंगन करते हैं किसी भक्त को उस समय जो सुख भक्त को प्राप्त होता है कहीं किसी सुख से तुलना नहीं की जा सकती और साकौ वाचम स्प्रहणियाम वदन्ति भगवान कहते हैं कि अब मेरे भक्त मुझसे बात करते हैं वदन्ति साकौ वाचम स्प्रहणियाम ऐसी बात बोलते हैं जिम को सुनने की मेरी लालसा रहती है मैं सोचता रहता हूं तड़पता रहता हूं कब भक्त हमसे ऐसी बात बोलेंगे इसको अप्रिहणीयम वाचम स्पृहणीय मतलब मेरे मन में स्पृहा होती है लालसा लगी रहती है कि कोई भक्त हमको बोलेगा कोई हमको हमसे बात करेगा बहुत स्पृहा होती है भगवान कभी-कभी गाली सुनने के लिए भी तड़पते हैं वो चाहते हैं कि कोई गोपी हमको कपटी कहे धूर्त कहे लंपट कहे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 एक बार की बात है एक स्त्री अपने पति को बुला रही थी हमारे गांव के पास बिल्कुल मंदिर के सटे हुए की बात मैं मंदिर पर बैठा था तो बुला रही थी नाम नहीं रखती हैं स्त्रियां अपने पति का तो वो एक बच्चे का नाम रख कर के उपकार करती कि अरे उसके पिता खाली जे खाली जे कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे Kalidži, rati, kas ma ei talu, ma ei saa reaalselt vaadata. Ai, ai, prasad, taya, prasad, me ei boži, me ei boži, me ei ole. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, time ai, ai, ai, ai, ai, ai, Baharas on ta rääkinud, tiga tiga tiga. Toga, मुझे जब मान कर जाती है और कहती है आप जीवन भर तुम से नहीं बोलूंगी इस समझ लेना और वह जीवन कितने देर का होता है दोमिनेट का है <laughs> लेकिन आप सक्वात लेती है कि आप जीवन भर नहीं बोलूंगी लंपट कहीं के, कहां के कहा गए थे चंदरावली के पास कए थे ना तो उसी के पास रहा इस तरह की भाषा बोलती है गोपी श्री राधा भगवान के कानों में वो अमृत जैसा लगता क्योंकि भाव है प्रेम है प्रेम से बोलती है प्रिया जदि मान करी करय भरसन वेदस्तुति हइते सही हरे मोर मान भगवान तड़पते हैं भक्तों की बोली सुनने के लिए इसलिए अप्रहणीयम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मेरे भक्त मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि सुनने के लिए मेरी बहुत लालसा रहती है Bhagwanikes sata, Bhagwanikes sata, ei priti ka Gahasa, Bandhota, Bhagwanikes rivi Gahasa, Bhagwanikes होता है। भगवान rivi Gahasa, Bhagwanikes rivi Gahasa, भगवान के Gahasa, से भी भक्त बाचित करते रहते स्थापित हो जाता है। भगवान भी करते हैं कि हमारा वो भक्त हमारी सेवा करे। वो चाहते है। उसमें ठाकुर जी विराजते हैं उसका नाम है रसिक बिहारी तो वहां की एक सत्य घटना है कि पुजारी एक बार भगवान को पगड़ी बांध रहे थे पग बांध रहे थे पग बांध करके जब हटते थे तो रसिक बिहारी सिर हिला देते थे पगड़ी गिर जाती थी इस तरह से लगभग 8 10 बार या 10 12 बार वो बांधे और बांध करके जब हटते थे तो सिर हिला देते थे, थे तो बांधते बांधते उनको दूसरा काम करने का अवसर नहीं मिलता था भगवान की ही सेवा करनी थी कुकिंग करना था और करना था लास्ट में कहते हैं भगवान को गाली देकर कहे अरे सारे जब मेरा बांधा हुआ पसंद नहीं है तो खुद क्यों नहीं बांधते हो और तो गिर पड़ी थी पकड़ इसके बाद बांध अगर इसके बाद गिराया ना तो फिर मैं नहीं बांधूंगा बान दिए के बाद भगवान शांत हो गए अब सिर नहीं हिलाए ये बिल्कुल सत्य घटना है तो भगवान ये सुनना चाहते थे वेद वाक्य का भी सार गाली सुनना चाहते थे उसी मंदिर के उसी ठाकुर की घटना है और उसी वृद्ध हो पूजा करते-करते और से तक ठाकुर ko को पंखा झल रहे थे पंखा झल रहे थे तब तक झपकी आई पुजारी को झपकी तंद्रा आई तो पंखा का थोड़ा सा अंश ठाकुर जी के सिर में लगा ठक से सेवा करके थे लग तब तक तो ठाकुर जी को एक तमाचा मारे यही सेवा करते हो। maare me maare ja hii seva kerta itna jor se maare ta ki wo, onguli ka daag ukhard gaya unke gaal pere jäsa hi seva ki jatii pangha jhul pujari roost ho gaya roost gaya sabere se saam tuk mertahum tumhari seva kerta और थोड़ा सा पंखा लग गया तो तू तमाचा मारोगे इतना साहस तुम्हारा हो गया और अब मैं तुम तुम्हारी कोई सेवा नहीं करूंगा वो जाकर के सो गए <laughs> एकदम सेवा छोड़ दिए बिल्कुल सच्ची घटना छोड़ अब नहीं करना इतनी सेवा करने पर थोड़ी भूल हुई तो तमाचा मारता अब देखते कौन सेवा करता। कोई जो ठाकुर जी के स्थापना किए थे वो गुरु जी आए आचार्य तो देखे कि पुजारी सोया हुआ है और ठाकुर जी का पट बंद है कोई सेवा करने वाला नहीं तो जाकर पुजारी से पूछ अरे तुम रसिक बिहारी जी की सेवा नहीं किए क्या बात है क्या बात है थोड़ा सा पंखा लग गया तो तमाशा मारा है देखिए गाल लाल हो गई है हां तो देख करके आचार्य तो दंग रह गए त्रिपाठी इतना बड़ा सौभाग्य ठाकुर जी का इसके साथ बहुत प्रीति का संबंध है तब ना सख्य भाव था वास्तव मित्र का भाव देखो तुरंत पहचान गए कि वास्तव में कृष्ण ने मारा है तो लगे कहने तो तब इसके बाद सेवा छोड़ दिए तो क्या करूं इतनी सेवा करता हूं और थोड़ी सी भूल होने पर तमाचा मार रहा है तो हम उसकी सेवा नहीं करें जैसे रहना हो रहा है तब आचार्य भगवान के पास आए पुजारी को लेकर के चलो चल चल चल हम भगवान से बात करते हैं क्यों ऐसी गलती की <laughs> जाकर के आचार्य ठाकुर जी से कहते हैं इसके गाल पर आपने मारा है ना तो भगवान ने कहा हां हमने मारा है क्यों मारे वे पंखा चल रहा है इसको ध्यान नहीं है और हमारे सिर से लग गया तुम्हें इसलिए मारा Tumara, obgaun Seva Karega. Ja tu Jackar Sogaja. Seva Karega. Abis see tšamamango, nahi ta tumarikoi Seva Nahi Karega. See Seva Karega. See tšamamango. See tšamamango. See tšamamango. See tšamamango. See tšamango. See tšamango. See tšamango. See tšamango. See को सेवा करना चालू इस तरह की बातें होती है इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं वस्यं ते मे रुचिराणं वसन्त प्रसन्न बक्ता रुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वर प्रदाणि साकं वाचम स्प्रहणीयाम वदन्ति कभी-कभी भक्त हमसे बहुत मांगते हैं वर प्रदाणि और मैं उनको वर देता हूं वो मांगते हैं हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए ये चाहिए बहुत आत्मीयता के साथ जैसे कोई बच्चा अपने पिता जसे हट करें हम को यह चाहिए यह चाहिए चाहिए तो सवभाविक है क्योंक उसका स्वरूप है वही बच्चा यादि पिता को छोड़कर दूसरे से मांगे तो उसको भी मंगा कहा जाएगा लेकिन अपने पिता से मांगता है तो सवभाविक उसे तरह कोई भगते दि भगवान से मांगता है कि हम को यह चाहिए हम को यह चाहिए हम को यह चाहिएतुम भगवान बहुत प्रसंद होते हैं और जो मांगता है सबंध से मांगता है अत्मियता से मांगता है भगवान बहुत प्रसन होते हैं कि उनके पास तो अनंम आपार बाय भव है को ऐसा नहीं है कि Bhagwan लेकर के भक्त को देना पड़ेगा <laughs> सब भरा पड़ा है bhagwan भगवान चाहते हैं कि कोई हमसे मांगे मांगे मांगे देने के लिए तयार रहता है तो कोई मांगता है तब भी भगवान बहुत प्रसन होते हैं और उनसे बात करता है रूठता है कोई अपनी दिनता कहता है कि मैं कब तक में रहूंगा हमको तार दीजिए हमको कृपा कीजिए कीजिए कीजिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूं तो इस तरह से प्रार्थना करता है भक्त और खास करके प्रेम में जब भगवान से कुछ पटांग बात बोलता है तो वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है इस संसार में हम लोग देखते हैं कोई बच्चा अपने मां से रूठ जाता है छोटा सा बच्चा है लेकिन प्रेम करने की उसमें भी प्रवृत्ति है रूठ जाता है मां से इसलिए तुमने समय पर हमको क्यों नहीं कुछ दिया जो मांग रहा था तो मां जाती है उसके बाद उठाती है अगर उठाने का प्रयास करती है तो छूने नहीं देता नहीं अब मैं ऐसे ही रहूंगा खाऊंगा नहीं नहाऊंगा नहीं नहीं जाऊंगा उठत नहीं उठ जा उठ जा, सुन, सुन। नहीं <laughs> बच्चा ऐसे बोलता कितना उसमें होता है नहीं, नहीं उठे नहीं। और थोड़ा -थोड़ा और भारी वदन कर लेता है तो मां को उसी से बहुत कष्ट होता है और तुरंत उठाती है झारती है पुछती है दूध पिलाती है करती है काम तो।, तो भगवान से भी जब प्रेम होता है तो भक्त कभी-कभी भगवान से इस तरह मान करते हैं मान करते हैं तो भगवान को मनाने में बहुत आनंद आता है <laughs> राधा रानी को तो मनाने में उनका आधा समय चला जाता है राधा रानी बात की बात मैं मान करती हैं प्रेम जब घनीभूत हो जाता है बहुत उच्च स्तर पर तब मान द्वारा प्रियतम को सुख दिया जाता है जानती है राधा रानी कि मैं तिरछे देखूंगी इनसे बोलूंगी नहीं तो इससे इनको बहुत आनंद प्राप्त होता है और मनाने में जल्दी नहीं मानती हैं तो वो भी भगवान का बहुत बड़ा सुख इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को मैं इस तरह से सुख देता हूं उनकी बातें सुनता हूं मेरी बात सुनते हैं Bhaegvani direct bolte hain, etna sundar madhur vachan. Ar bhaeg tohne se baate kaartee hain. Ar ei saamsaar mei toh thoda sa sabandh jis se hai, pati-patni ka sabandh, sakha, ka, sakha ka sabandh, toh, kitna ghenta vjarth bolte hii rahate hain. Hai Eke vatia, sari ratia, haemare <laughs> kahaavad kaat, ee eh kahi bata rat bhar kaate raha, third class रोज रोज तो बात कर ही रहे हैं अरे वे महान हैं वे सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान कृष्ण से बात करने का मौका मिलता है कितना आनंद होता होगा उन्हें भगवान की बात सुनकर के और भगवान को आनंद होता है भक्त की बात सुनकर भगवान से बात करने के लिए ही हम लोग बनाए गए हैं साकं वाचम स्पर्शनीयां वदन तु मेरे भक्तों के प्राण अर्थात इंद्रियां और आत्मा मन पूरा पूरा मेरे तरफ आकृष्ट रहता है पूरा पूरा जैसे कोई महा चुंबक किसी छोटे से लोहे के टुकड़े को अपने तरफ खींच ले उस तरह से मेरा सौंदर्य मेरा हास विलास बामसुक्त मेरी हंसी मेरी लीला और बामसुक्त और मनोहर वचन मैं जब बोलता हूं भक्तों से तो उनके कान उनकी इंद्रियां उनका मन सब कुछ मेरे तरफ आकृष्ट रहता है वो सपने में भी दूसरी बात नहीं सुनना चाहते हैं भगवान कहते है, तय दर्शनिया वय उदार विलास हास्यक्षितbam सुक्तय हितातमनो हितप्राणास भक्ति रनिक छतो में गतिमनवी परिपते भक्तों का मन उनकी इंद्रिया, उनकी आँख, उनका सब कुछ मेरे तरफ अक्रिष्ट रहता है। किस कारण से हैं। दर्स निये आवय आवय आवय आवय है। और उदार बिलास हासे क्षित बाम सकते। मेरी हासी और मेरी लीला और मेरी चीतवन तथा मनोहर बच्चन। जब मैं भक्तों के साथ इस तरह से बोलता हूं तो उनका सब कुछ मेरे तरफ आकर्षित रहता है और भक्ति इतनी सामर्थ्य रखती है कि वो नहीं चाहते हैं फिर भी मुक्ति दे देती है भक्ति अपने आप मुक्ति पर उनका ध्यान नहीं रहता है मुक्ति तो अपने आप मिल जाती है हमारे यहां गांव में पहले मैं देखा था किसी दुकानदार के पास कुछ खरीदने जाते थे लोग ja kaskarke karke dukandar hii aata ta ta gaun mei, to maata praya kharitati tii, saooda usse, koji masala ya kuch. To maatao ki aadat tii, o kahti tii usse, bäitsene valee se, thuda ghalu, do, ghalua dädo. Ghalua ka matlaav hota ki, usme se thuda sa uđtha kar ndialde ta, ta. वो भले बहुत ज्यादा ठगा हो लेकिन अगर किसी माता को थोड़ा सा दे दिया तो जानती थी हां ठीक हो ja इसको घालवा या घालू कहते हैं मेन सौदा तो आ गया है लेकिन वो ऊपर से थोड़ा सा दे देता है पता नहीं उड़िया में क्या कहते हैं इसको तो मुख्य सौदा तो हो गया मतलब भगवान का प्रेम मिला सेवा मिली और जो मुक्ति है अपने मुख्य लाभ है जीवन में भगवान की हंसी देखना भगवान की लीला सुनना देखना हाव भाव उनके आंख की चाल उनका सुंदर वचन और उनका प्रेम से देखना सारे अंग दर्शनीय हैं देखने ही सुंदर मनुष्य जीवन Safallehe, manus olen siin, et ma olen siin, et ma olen siin, et ma olen siin, et ma olen siin, et वास्तव में सुंदर है प्रकृति से सुंदर है आकृति से सुंदर है ma olen रहेगा इस ma का siin, तो कुछ ही वर्ष में खत्म हो जाता है इसके बाद जल जाता है चाहे siin, et भस्म हो siin, et ma olen siin, et Sara शरीर चला hindu Chaladi. को on दिया जाता तो चाहे Vid Bane, या on बने या on बने, बने किसी जीव का सुना See on Kamal Banjayaga. See on on Kya Sundarha. See on Kya Sundarha. See on Kya Sundarha. See on Kanda. See on Kanda. See on Kanda. See on Kanda. See on Kanda. See on Kanda. See on Kanda. See on Kanda. See on Kanda. See on Kanda. See on आलिंगन करो यह बहुत बड़ी मूर्खता है ना समझी है वास्तविक विद्वता यह है कि भगवान को देखने का छूने का उनकी बात सुनने का अवसर मिले यही है जीवन की सार्थकता है भक्ति करने से भगवान मिलते हैं तो देहुती माताजी को भगवान पराक्रांतर से यह कह रहे हैं कि तुम भगवान की कथा सुनो और भगवान के अर््चा विग्रह की आराधना करो स्त्रियों के लिए यह बहुत जरूरी है भगवान के मूर्ति की पूजा करना उसमें उनका कुछ टाइम फंसा रहता है भगवान में मन लगा रहता है कथा सुनना और मूर्ति पूजा करना श्री विग्रह की आराधना करना यह मुख्य हुआ है तो इस प्रकार भगवान ये बातें कह रहे हैं आगे कुछ बातें जो इस 25वें अध्याय में हैं तो कही जाएंगे श्री प्रभुपाद जी ने केवल 25वें अध्याय पर 22 दिन का प्रवचन किया तो हम तो बहुत संक्षेप में पढ़ रहे हैं और आत्मराम प्रभु का कहना था कि शाम को कुछ अनुमोदन भी होना चाहिए इन कथाएं इतनी बड़ी है कि पूरी नहीं हो रही भगवान का उपदेश अगर पूरा कहा जाए Aadhadhyay mei juhai, aga üsko pura pakka ek mõhina lagega. Suru se onn teg. Saat dinn to jahe hua, aga or vahis teis dinn lage jahega. Munaus jüven mei itna prayabt saamayi hoona chahe ki koji bhi ki suni ja, suni ja aur bache huye saamayi ऐसा नहीं कि काम धंधा से समय मिले तब सुनना चाहिए नहीं सुनने से समय मिले तो घर का काम करना चाहिए यह सिद्धांत रखना चाहिए आप सबको भूरी भूरी धन्यवाद देता हूं भगवान जगन्नाथ जी का आपको मिले कि मन भगवान की भक्ति में रम जीवन प्राप्त हो